श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग षोडशी पूजा इस प्रकार दिन के बाद दिन तथा मास के बाद मास बीतकर क्रमशः एक वर्ष से भी अधिक काल बीत गया किंतु उन महान अद्भुत श्री राम कृष्ण देव तथा श्री के संयम का बांध नहीं टूटा एक क्षण के लिए भूल कर भी प्रिय समझते हुए उन दोनों के मन में दैहिक संपर्क की इच्छा जागृत नहीं हुई उस समय की बातों का स्मरण कर श्री रामकृष्ण देव ने बाद में हमसे कभी कभी कहा है वह श्री माता जी यदि इतनी शुद्ध और पवित्र न होती और विवेक होकर उस समय मुझ पर जबरदस्ती करती तो संयम का बांध टूट मुझ में देह बुद्धि का उदय होता या नहीं यह कौन कह सकता है विवाह के बाद व्याकुल होकर मैंने माँ से श्री जगदम्बा से प्रार्थना की थी माँ मेरी पत्नी के मन से काम भाव को एकदम दूर कर दे उसके श्री माँ के साथ एकत्र रहकर उस समय मैंने यह अनुभव किया था कि मां ने मेरी उस प्रार्थना को सचमुच सुना था एक वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर जब एक क्षण के लिए भी श्री रामकृष्ण देव के अंदर देह बुद्धि का उदय नहीं हुआ एवं श्री माता जी को कभी श्री जगदम्बा के अंश रूप से तथा कभी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा या ब्रह्म रूप से देखने के अतिरिक्त और किसी भाव से देखना या अनुभव करना उनके लिए संभव न हो सका तब श्री देव यह समझ गए कि श्री जगन्माता ने कृपा कृपापूर्वक उनको परीक्षा में उत्तीर्ण किया है एवं मां की श्री जगदम्बा की कृपा से उनका मन स्वाभाविक रूप से दिव्य भावभूमि में आरूढ़ होकर सदा अवस्थान कर रहा है श्री जगन की कृपा से उस समय हार्दिक रूप से उन्होंने यह अनुभव किया कि उनकी साधना पूर्ण हो चुकी है तथा श्री जगन्माता के श्री चरणों में उनका मन इतना तन्मय हो गया है कि माँ की इच्छा के विरुद्ध ज्ञात या अज्ञात रूप से उसमें और किसी भी इच्छा के उदय होने की संभावना नहीं है तदनंतर श्री जगदम्बा के निर्देश से उनके हृदय में एक अद्भुत इच्छा उदित हुई और बिना किसी संकोच के उस समय उन्होंने उसे कार्य रूप में परिणित किया श्री रामकृष्ण देव तथा श्री माता जी से उस संबंध में समय समय पर हमें जो कुछ विदित हुआ है उसी को संबंध रूप से अब हम पाठकों को बतलाना चाहते हैं श्री षोड़शी पूजन का आयोजन बंगाल सन बारह के ज्येष्ठ का महीना आधे से भी अधिक बीत चुका है आज फलहारणी काली पूजन की पुनीत तिथि अमावस्या 25 मई 1873 ईस्वी है इसलिए दक्षिणेश्वर मंदिर में आज विशिष्ट पर्व उपस्थित हुआ है श्री जगदम्बा के पूजन की इच्छा से श्री रामकृष्ण देव ने आज विशेष आयोजन किया है किंतु वह आयोजन मंदिर में न होकर उनकी इच्छा अनुसार गुप्त रूप से उनके कमरे में किया गया है पूजन के समय देवी को बैठाने के निमित्त मांगल्य चित्र से भूषित एक पीढ़ा पूजक के आसन के दक्षिण की ओर स्थापित है सूर्यास्त हो गया क्रमशः ग्रहण अंधकार से अवगुंठित होकर अमावस्या की रात्रि उपस्थित हुई श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदयराम को आज मंदिर में रात के समय देवी का विशेष पूजन करना है इसलिए श्री रामकृष्ण देव के पूजन के आयोजन में यथा सहायता प्रदान कर वह मंदिर चला गया तथा श्री राधा गोविंद जी की रात्रि रात्रिकालीन सेवा पूजा समाप्त कर दीनों पुजारी वहां आकर श्री रामकृष्ण देव को उस कार्य में सहायता करने लगा देवी के गूढ़ पूजन के आयोजन को संपूर्ण करने में रात के नौ बज गए श्री माता जी को पूजन के समय उपस्थित रहने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने पहले से ही संदेश भेज दिया था वे भी उस समय वहाँ आकर उपस्थित हुए श्री रामकृष्ण देव पूजन करने बैठे पूजन के द्रव्यों का शोधन कर पूर्वकृत संपन्न किया गया तब श्री रामकृष्ण देव ने मांगल्य चित्र भूषित पीढ़ी पर बैठने के लिए श्री मां को संकेत किया पूजन दर्शन करती हुई श्री माता जी पहले से ही अर्धबाह्य दशा को प्राप्त हो कर चुकी थी इसलिए वे क्या कर रही हैं इस बात की सम्यक उपलब्धि किए बिना ही मंत्र मुग्ध की तरह उस समय पूर्वाभिमुख बैठे हुए श्री कृष्ण देव के दक्षिण की ओर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गए। सम्मुख स्थित घट के मंत्र पुनीत वारी के द्वारा श्री कृष्ण देव ने बारंबार श्री माँ का विधिवत अभिषेक किया तदनंतर उनको मंत्र श्रवण कराने के पश्चात उन्होंने उस समय प्रार्थना मंत्र का उच्चारण किया हे बाले हे सर्वशक्ति अधीश्वरी माते त्रिपुरा सुंदरी सिद्धि का द्वार उन्मोचन करो इनके श्री माँ के शरीर मन को पवित्र कर इनके अंदर आविर्भाव भूत हो सर्व कल्याण साधन करो तदनंतर श्री माँ के अंगों में मंत्रों का विधिवत न्यास करने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने साक्षात देवबुद्धि से षोरशोपचार के द्वारा उनका पूजन किया तथा भोग लगाकर अपने हाथों से प्रसादी वस्तुओं का कुछ अंश उनके मुँह में दिया बाह्य ज्ञान तिरोहित होकर श्रीमां समाधि में लीन हो गई श्री रामकृष्ण देव भी बाह्य दशा में मंत्रोच्चारण करते हुए समाधिस्थ हो गए समाधि मग्न पूजक समाधिस्थ देवी के साथ आत्म स्वरूप में सम्मिलित तथा एकीभूत हो गए कितना ही समय बीत गया रात्रि का द्वितीय प्रहर भी बीत गया आत्मा राम श्री रामकृष्ण देव के अंदर तब कुछ कुछ बाह्य चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे पहले की तरह अर्ध अर्धबाह्य दशा प्राप्त कर उन्होंने देवी की को आत्मनिवेदन किया तदनंतर अपने साधन का फल तथा जप की माला इत्यादि सब कुछ देवी के श्रीचरणों में सदा के लिए विसर्जन कर मंत्रोच्चारण करते हुए वे उन्हें प्रणाम करने लगे हे सर्वमंगल मांगल्य हे सर्वकर्म निष्पन्न कारणी हे शरणागत दायिनी त्रिने त्रिनले शिव गेहिणी गौरी हे नारायणी तुम्हें प्रणाम है मैं तुमको प्रणाम करता हूँ पूजा समाप्त हुई मूर्तिमती विद्या रूपणी मानवी की देह को अवलंबन कर ईश्वर की उपासना करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव की साधना की परिसमाप्ति हुई उनके देव मानवत्व को सभी प्रकार से संपूर्णता प्राप्त हुई श्री षोडशी पूजन के बाद श्री माता जी ने प्राय पांच महीने तक श्री रामकृष्ण देव के अवस्थान किया था पहले की भांति उस समय वे श्री रामकृष्णदेव तथा उनकी जननी की सेवा में नियुक्त रहकर दिन का समय नौबतखाने में बिताकर रात में श्री रामकृष्णदेव की सैया में ही सहन करती थी दिन रात श्री रामकृष्णदेव भाव समाधि में निमग्न रहते थे तथा कभी कभी निर्विकल्प समाधि में उनका मन सहसा इस प्रकार विलीन हो जाता था कि उनके शरीर पर मृतक के लक्षण प्रकट होने लगते थे श्री रामकृष्ण देव को न जाने कब समाधि लग जाए इस आशंका से श्रीमा को रात में नींद नहीं आती थी बहुत देर तक समाधिस्थ रहने के बाद भी उनकी चेतना नहीं हो रही है यह देखकर भयभीत हो क्या करना चाहिए इसका निश्चय न कर पाने के कारण एक रात को उन्होंने हृदय तथा और लोगों को जगाया था तदनंतर हृदय ने आकर बहुत देर तक भगवान नाम सुनाया तत्पश्चात श्री रामकृष्ण देव का समाजी भंग हुआ समाजी भंग होने के बाद सारी बात सुनकर तथा यह जानकर कि नित्य प्रति रात्रि में श्री माँ की निद्रा में विघ्न उपस्थित हो रहा है उन्होंने नौबत खाने में अपनी माता के समीप श्री के सोने की व्यवस्था कर दी इस प्रकार एक वर्ष चार महीने तक श्री रामकृष्ण देव के निकट दक्षिणेश्वर में रहने के उपरांत संभवतः बंगाल सन बारह के कार्तिक मास अक्टूबर 1873 सौ ईस्वी में किसी समय श्री माँ कामार्पक को लौटी थी